प्रेम से ऊपर मैत्री सदगुरु ओशो के अमृत वचन ट्रैक सात प्रेम में जय पराजय नहीं दीपक बारह नाम का के नवे प्रवचन से संकलित आखिरी प्रश्न मैं प्रेम में पराजित होकर आपके पास आया हूं सुनते हो कच्छ केसरी अचल गच्छाधिपति तुम विवाह में फंस के यहां आ गए हो और पूछ रहे हो नरक से कैसे छूटू और ये प्रश्न सुनो मैं प्रेम में पराजित होकर आपके पास आया हूं आत्मघात करने का विचार उठता है अब जीना नहीं चाहता हूं मैं क्या करूं क्या ना करूं अविनाश दो ही उपाय हैं या तो समझने की चेष्टा करो उसके लिए बहुत प्रगाढ़ बुद्धि चाहिए ध्यान से निखारो अपनी बुद्धि की तलवार को ताकि तुम देख सको कि जिनको प्रेम में सफलता मिल गई उनको क्या मिला है कच्छ केसरी से मिलो और यहां एक से एक कच्छ केसरी मौजूद है कुछ ऐसा नहीं तुम खास मिलना जरूरी अरे किसी भी विवाहित पुरुष से मिलो उसकी कथा सुनो उसकी व्यथा सुनो और तब तुम कहोगे मैं धन्य भागी हूं कि परमात्मा की कृपा कि मैं बच गया तब तुम यह ना कहोगे कि मैं प्रेम में पराजित होकर आपके पास आया और तुम जिस स्त्री के साथ जीना चाहते थे जरा पता तो लगाओ कि वो जिसके साथ जी रही उस पर क्या गुजर रही वो पागल हो गया कि बाघ के, के त्रिदंडी साधु हो गया कि जैन मुनि हो गया कुछ पता तो लगाओ उसपे क्या गुजर रही अपने ही आंसुओं में मत डूबे रहो जरा आंखें खोलो तुम कहते हो कि पराजित होकर आपके पास आया हूं आत्मघात करने का विचार उठता है ये विचार प्रेम में पराजित व्यक्तियों को भी उठते हैं और प्रेम में जो जीत गए उनको भी उठते आत्मघात का ही विचार मुल्ला नसरुद्दीन फांसी लगा रहा था भूल से दरवाजा खुला छोड़ दिया कमरे के भीतर जाके कोई और चीज तो उसको मिली नहीं टाई थी उसकी सो उसने गले में टाई बांधी और सेंडलियर से बांध के लटकने जा रहा था कि पत्नी पहुंच गई और पत्नी ने कहा ये क्या कर रहा अरे तुम्हारी सबसे कीमती टाई है मर नहीं हो तो कोई और मैं रस्सी ला दू टाई तो खराब ना करो किसी और के काम आएगी ये सुनते ही कि किसी और के काम आएगी वो फौरन नीचे उतर आया उसने हमें नहीं मरना कौन है वो जिसके काम आएगी इन बिचारों में क्या रखा है फिर एक दफा और आत्महत्या कर रहा था तो उसने दरवाजा बंद कर लिया क्योंकि पहली दफा पत्नी ने आज गड़बड़ कर दी थी उसने टाई का सवाल उठा दिया कि टाई तो खराब ना करो अरे मरना आ तो मर जाओ स्त्रियों का तो गणित ही अलग उसको फिक्र पड़ी टाई की अभी तो खरीदी नहीं की नहीं टाई अरे आदमी का क्या है आदमी तो हजार मिल जाते मगर टाई नाक खराब कर रहा है सो बंद कर लिया था बहुत उसने दरवाजा पीटा और मुल्ला मुला कहकर नहीं खोलेंगे हमने तो मरने का पक्का विचार कर लिया विचार करना पड़ता मरने का अरे जिसको मरना वो मर जाता तुम यहां आते अविनाश पूछने इतनी दूर की यात्रा करते जिस ट्रेन में आ उसी के नीचे लेट गए होते न मालूम कहाँ से चले आ रहे हो कितने दूर से यात्रा करके कितने मौके बीच में आए होंगे पहाड़ियां पड़ी होंगी कुएं मिले होंगे ट्रेनें मिली होंगी बसें मिली होंगी और एक से एक पहुंचे हुए सरदार ट्रक चलाए जा रहे हैं <laughs> कितने अवसर चूक के तुम इधर आए विचार से कुछ नहीं होता भैया कुछ करके दिखाना पड़ता विचार तो बहुत लोग करते मनोवैज्ञानिक कहते ऐसा आदमी खोजना कठिन है जिसने कम से कम जिंदगी में चार बार मरने का विचार ना किया हो मगर विचार विचार है अच्छा विचार है नेक विचार है मगर विचार का कोई परिणाम तो होता नहीं लोग सोचते रहते सोचने से राहत मिलती कहा कैसी गजब का विचार किया प्रेम में पराजित हो गए देखो मजनू को पराजित कर दिया आत्महत्या का विचार कर रहे हैं कि देखो फरियाद को पानी पिला दिया आत्महत्या का विचार कर रहे हैं वो और क्या चाहिए इतनी बड़ी कुर्बानी किया किया कुछ नहीं है अभी सोच रहे सुमुल्ला नसरुद्दीन तीन घंटे उसकी पत्नी दरवाजा पीटे वो कहे हम विचार करते हैं हम तो मरेंगे वो मेरे पास आई मैंने कहा तू बिल्कुल पागल है कोई तीन घंटे लगते मरने में सोचने में विचार करने में सातवीं मंजिल पर रहते हो कूद ही पड़ता है छोड़ो फिक्र मगर वो बोली कि नहीं एक दफा तो मैंने बचा लिया था अब कहीं कुछ कर ही ना बैठे फिर से करने लगा तो मैं गया तो मैंने दरवाजा खटखटाया मैंने कहा कि दरवाजा खोलो तुम्हें तो चार घंटे हो गए अभी तक तुमको उपाय नहीं खोज पाए तो मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूं कि कैसे मरना उसने नहीं सोचा था कि कोई रास्ता बताने आएगा मरने का जो भी आए थे मोहल्ले पड़ोस के लोग उन्होंने कहा भाई ऐसा मत करो अरे बाल बच्चों का ख्याल करो पत्नी का ख्याल करो और पत्नी बाल बच्चों के कारण तो वो मरने जा रहा है इनका क्या खाक ख्याल करे उसको और जोश चढ़ा रहे थे और जले पर नमक छिड़क रहे थे मैंने कहा कि तुम्हें मरना बहुत अच्छी बात है मरने में कोई बुराई नहीं है जरूर मर जाओ मगर कोई ढंग से तीन चार घंटे लगा रहे हो इतने में पुलिस आ जाएगी कुछ भी पकड़ गए झंझट में पड़ोगे आत्महत्या जुर्म कोई शीघ्र व्यवस्था करनी चाहिए मैं तुम्हें तो रास्ता बताता, दरवाजा खोलो अब मुझे वो कह सके दरवाजा नहीं खोलते कि हमें तो मरना है दूसरों से कह सकता था मैं तो रास्ता ही बता रहा था उसने दरवाजा खोला देखा मैंने कि क्या कर रहा था वो दोनों कंधे में उसने रस्सी बांध ली थी तो पत्नी ने उसी दिन से सब उठा के अलग रख दी थी मैंने कहा कंधों में रस्सी बांध के तुम सिंडीले से लटका के फर्श पर खड़े हो कैसे मरोगे उसने मैंने कहा गले में बांध पागल मैंने पहले गले में बांध दी थी मगर उससे बड़ा जी घुटता है। जी तो घुटेगा जब आत्महत्या करोगे तो जी नहीं घुटेगा तुम पूछते हो अविनाश के मैं प्रेम में पराजित हो आपके पास आया आत्मघात का विचार उठता है मैं अब जीना नहीं चाहता हूं और फिर भी पूछ रहा हो मैं क्या करूं क्या ना करूं अब जब जीना ही नहीं है तो अब क्या पूछना है? अभी जिनको जीना उनको पूछने दो अब जैसे कच्छ केसरी है अभी इनको जीना है इनको पूछने दो तुम्हें तो जीना ही नहीं है पूछ के क्या करोगे और पूछना ही हो तो मरने के बाद कोई मिल जाए उससे पूछ लेना नहीं मरना वगैरह तुम्हें नहीं तुम सिर्फ अपने अहंकार को पोषित कर रहे हो कि देखो मैं प्रेम पर मरने के लिए तैयार हूं और अगर तुम यहां मरने के लिए ही आए हो तो मैं जरूर तुम्हें मरने की ऐसी कला बताता हूं कि फिर जन्म लेना ही ना पड़े क्योंकि नहीं तो मरे फिर जन्म लेना पड़ेगा फिर कोई उपद्रव होगा जन्म हुआ तो उपद्रव की शुरुआत कुछ ना कुछ होगा प्रेम में असफल होगे कि सफल हो हर हाल में मरने की बात उठेगी धन मिलेगा तो फांसी लगेगी नहीं मिलेगा तो फांसी लगेगी जन्म हो गया कि फिर उपद्रव इसलिए तो इस देश ने सदियों सदियों में यह निचोड़ निकाला कि आवागमन से छुटकारा चाहिए मगर ख्याल रखना पहले आना उससे छुटकारा हो तब जाने से छुटकारा हो तो जाने के लिए तो कोई भी उत्सुक है मगर फिर आ जाओगे कुछ ऐसा उपाय होना चाहिए जिससे कि फिर आना ही ना पड़े उसको ही मैं सन्यास कहता हूं ध्यान कहता हूं वो असली मरना है अहंकार का मरना असली मृत्यु है आत्मा तो मर सकती नहीं तुम लाख उपाय करो आत्मा को तो कोई कभी मार सका नहीं कृष्ण ठीक कहते है ना हन्न्य हन्य माने शरीर शरीर को मिटा डालो तो भी वह नहीं मिटती जला डालो वह नहीं जलती है छेद डालो अस्त्र शस्त्रों से वह नहीं छिदती आत्मा तो अमर है इसलिए उसको तो मारने का कोई उपाय नहीं लेकिन अहंकार मारा जा सकता है वही जन्म लेता है वही मरता है वही आवागमन है वही तुम्हें भरमाए रखता है भटकाए रखता है अभी भी तुम कहते हो कि मैं प्रेम में पराजित होकर लौटा मगर तुम गलत कह रहे हो तुम अहंकार में पराजित हुए हो हु। प्रेम तुम क्या खाक जानोगे प्रेम तुम जानोगे कैसे और जिसने प्रेम जाना है वो कभी पराजित हुआ ही नहीं क्योंकि प्रेम को कोई उपाय ही नहीं है हराने का तुमने किसी को प्रेम किया ये तुम्हारा हक था उसने स्वीकार किया या नहीं किया ये उसका हक है तुम्हारे प्रेम करने को कहां रुकावट तुम चांद को प्रेम करते हो इसका मतलब ये थोड़ी कि चांद को जेब में रखना पड़ेगा तभी प्रेम जाहिर होगा तुम फूलों को प्रेम करते हो इसका ये मतलब थोड़ी कि उनको तोड़ के और गुलदस्ता बनाना पड़ेगा तभी प्रेम जाहिर होगा जा बनरसा के पास एक मित्र फूलों का गुलदस्ता बनाकर ले आया जा क्षमा करे मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा उसने कहा मैं तो सोचा कि आप सौंदर्य के पारखी हैं इतने बड़े कलाविद आपको फूलों में रस होगा ये बड़े फूल हैं गुलाब के बड़े सुंदर फूल इसलिए तो इनका मैं गुलदस्ता बना लाया हूं कि आपकी टेबल पर सजा दू बनट ने कहा कि मुझे छोटे बच्चे भी प्यारे लगते इसका क्या मतलब उनकी गर्दनें काट के गुलदस्ता बना लू अगर तुम फूलों को प्रेम करते तो तुम काट कैसे सके पहले ये मुझे जवाब दो तुम प्रेम वगैरह नहीं करते हो प्रेम किया होता तो फूल जिंदा था वृक्ष पर उसे तोड़ने का कोई सवाल न था फिर फूल को जिसने प्रेम किया क्या जरूरत है कि वो फूल तुम्हारी बगिया में ही खेले तभी तुम प्रेम करोगे वो किसी की भी बगिया में खेले वो खेले प्रेम की यही आकांक्षा होगी मगर प्रेम कब्जा चाहता है मालकी चाहता है मालकियत प्रेम नहीं है अहंकार है हां तुम चाहो तो अहंकार के जहर पर प्रेम की थोड़ी सी पतली शक्कर की परत जमा दो वो बात और है मगर भीतर जहर भरा हुआ है पराजित होने की भाषा प्रेम की भाषा ही नहीं प्रेम ने कभी पराजित होना जाना ही नहीं प्रेम तो सदा जीता हुआ है और जो प्रेम में जिया है वो जीत ही जीत में जिया है उसकी कोई हार नहीं हारता है अहंकार क्योंकि अहंकार जीतना चाहता है प्रेम तो जीतना ही नहीं चाहता हारेगा कैसे जहां जीत की आकांक्षा नहीं वहां हार कैसे हो सकती है प्रेम तो जिसे प्रेम देता है उसे स्वतंत्रता देता है अगर तुमने किसी स्त्री को चाहा और उस स्त्री ने किसी और को चाहा और वो उसके साथ आनंदित है तो तुम प्रसन्न होोगे कि वह आनंदित है तुम उस पर अपने को थोपोगे नहीं लेकिन हम बड़े अजीब लोग हम हमेशा थोपने के लिए आतुर हैं और ऐसा नहीं कि प्रेमी प्रेमिकाओं पर थोप रहे हैं प्रेमिकाएं प्रेमियों पर थोप रही हर कोई हर दूसरे पर थोप रहा है मां बाप भी बच्चों पर थोपते हैं अगर तुम्हारा बेटा किसी लड़की के प्रेम में पड़ जाए बस खतरा हो गए लड़की तुम्हें चुननी चाहिए तुम जिस लड़की को चुने उसे तुम्हारा बेटा प्रेम करे लड़का चुने या तुम्हारी लड़की चुने बस चोट लगी चोट किसको लग रही तुम लड़के और लड़की की खुशी में उत्सुक हो या अपने अहंकार की यात्रा में यहां सब अपने अहंकार को सजाने में लगे हुए नाम कुछ भी दो असलियत कुछ और है। तुम अभी प्रेम जानते ही नहीं तुमने अगर प्रेम जाना होता तो आत्मघात का प्रश्न नहीं उठता था जिसने प्रेम जाना उसके जीवन में तो जीवन की अमरता जीवन का अमृत स्वरूप प्रकट होने लगेगा मगर एक लिहाज से तुम ठीक जगह आ गए क्योंकि मैं तुम्हें यहां असली आत्मघात सिखा सकता हूं अहंकार मर जाए यह असली आत्मघात है क्योंकि फिर इस जगत में आना नहीं होता लेकिन तुम्हें तो कठिनाई होगी तुम तो इस कवि से राजी हो मेरे हम नफस मेरे हम नफस मेरे हम नवा मेरे हम नफस मेरे हमनवा मुझे दोस्त बन के दगा ना दे मेरे हम नफस मेरे हमनवा मुझे दोस्त बन के दगा ना दे मैं हूं सोज इस जां बलब, मुझे जिंदगी की दुआ ना दे मेरे हम नफस मेरे हम नवा मैं हूं सोज इस जां बलब, मुझे जिंदगी की दुआ ना दे मेरे हम नफस मेरे हमनवा मेरे दागे दिल से है रोशनी मेरे दागे दिल से है रोशनी इसी रोशनी से है जिंदगी मुझे डर है ए मेरे चारागर मुझे डर है ए मेरे चारागर ये चराग तू ही बुझा न दे मेरे हम नफस मेरे हम नबा मैं गमे जहाँ से निढ़ाल हूँ मैं गमे जहाँ से निढ़ाल हूँ कि सरा दर्द मलाल हूँ जो लिखे हैं मेरे नसीब में जो लिखे हैं मेरे नसीब में वो अलम किसी को खुदा ना दे मेरे हम नफस मेरे हम नवा कभी जाम लब से लगा दिया कभी जाम लब से लगा दिया कभी मुस्कुरा के हटा लिया कभी जाम लब से लगा दिया कभी मुस्कुरा के हटा दिया तेरी छेड़ छाड़ ये साकिया तेरी छेड़ छाड़ ये साकिया मेरी तस्नगी को बुझा ना दे तेरी छेड़छाड़ ये शाकिया मेरी तस् नगी को बुझा ना दे मेरे हम नफस मेरे हमनबा मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर तेरा क्या भरोसा है चारागर ये तेरी नवाजिसे से सर ये तेरी नवाजिश से मुख्त मेरा दर्द और बढ़ा न दे मेरे हम नफस मेरे हमनवा मेरा अजम इतना बुलंद है कि पराय सोलों का डर नहीं मुझे खौफ मुझे खौफ आती से गुल से है मुझे खौफ आती से गुल से है ये कहीं चमन को जला ना दे मेरे हम नफस मेरे हमनवा वो उठे हैं लेके गुमो गुम वो उठे हैं लेके गुमो गुम अरे ओ शकील अरे ओ शकील कहाँ है तू तेरा जाम लेने को बज में तेरा जाम लेने को बज में कोई और हाथ बढ़ा ना दे मेरे हम नफस मेरे हमनवा मुझे दोस्त बन के दगा ना दे मुझे दोस्त बन के दगा ना दे मैं हूं सोज इस जा बलब में हूं सोज इस से बलब मुझे जिंदगी की दुआ न दे मेरे हम नफस मेरे हम नफस मेरे हम नबा मैं तो तुम्हें अमृत जीवन का ही आशीष दे सकता हूं तुम तो आत्मघात का विचार कर रहे हो मैं तुम्हें अमृत की कीमिया ही दे सकता हूं मैं तुम्हें ऐसे जीवन का द्वार दिखा सकता हूं जो शाश्वत है और ऐसे प्रेम का द्वार दिखा सकता हूं जो पराजय नहीं जानता लेकिन तुम्हें अपनी व्यर्थ की धारणाओं से जो तुमने मूर्छा में पकड़ रखी मुक्त हो जाना होगा पहली तो बात अभी समझो कि तुमने प्रेम किया नहीं प्रेम करना साधारण बात नहीं प्रेम वही कर सकता है जो पहले अहंकार को गिरा दे जहां अहंकार है वहां कैसा प्रेम अहंकार के साथ प्रेम अस, असंभव है दोनों का सह अस्तित्व न कभी हुआ है ना हो सकता है प्रेम करना है पहले अहंकार को गिराओ और अहंकार को गिराने की तलवार ध्यान है काट डालो अहंकार का सिर ध्यान से और फिर तुम्हारे जीवन में प्रेम के झरने फूटेंगे और वे झरने कभी पराजित नहीं होते और वे झरने तुम्हारे भीतर ऐसी हताशा ना भरेंगे निराशा ना भरेंगे वे झरने तुम्हारे भीतर ऐसा उल्लास भर देंगे जिसकी कोई सीमा नहीं वे तुम्हारे जीवन को उत्सव में रूपांतरित कर देंगे अगर आत्मघात तक की तैयारी है तो कम से कम सन्यास की तो हिम्मत करो अरे जब मरने को ही तैयार हो तो इतना तो करो कि सन्यास में उतर जाओ जो मरने को ही तैयार है अब उसे क्या डर मरता क्या ना करता इतना तो कर लो सन्यासी हो जाओ अविनाश और मैं तुम्हें सच में ही अविनाश होने का मार्ग दे सकता हूं मगर इन टुच्ची बातों में ना पड़ो कि प्रेम में पराजित हो गए आत्मघात का विचार उठ रहा है मरना चाहते हो जीने की इच्छा ना रही अभी जाना क्या है तुमने अभी जीवन को पहचाना कहा अभी प्रेम से परिचय नहीं है इस सब के लिए कुछ जीवन की कला सीखनी होती जीवन को कुछ निखार देना होता जीवन हमें मिलता है ऐसे जैसे अनगढ़ पत्थर फिर उस पर छेनी उठाकर बहुत सा व्यर्थ हिस्से पत्थर के काट डालने पड़ते तब उसमें कभी बुद्धत्व की मूर्ति प्रकट होती हम सब अनगढ़ पत्थर की तरह पैदा होते मगर अगर चाहें तो बुद्ध होकर विदा होते जो बुद्ध होकर विदा होता है वो अनंत में विलीन हो जाता है यह उपनिषद का सूत्र उसी बुद्धत्व के लिए सही है सत्यम परम परम सत्य सत्य है परम और परम है सत्य सत्येन न स्वर्गालोकाच्य बनते कदाचन जो उठ गया उस परम सत्य तक पा लिया उसने स्वर्ग जहां से गिरना असंभव है सताम ही सत्य वैसे व्यक्ति का अस्तित्व भी सत्य है वैसे व्यक्ति की श्वास श्वास सत्य है वैसे व्यक्ति का जीवन भागवत है वह बोले तो भगवत गीता वह चुप रहे तो उसके मौन में भी संगीत है तस्मात सत्य रमन थे वह उठता है तो सत्य बैठता है तो सत्य सोता है तो सत्य वह सत्य में ही रमन करता है आज इतना है